संक्षिप्त महाभारत दुर्योधन के प्रति भिसमादि का और युद्धिष्ठिर के प्रति अर्जुन का बल वर्णन संजय ने कहा महाराज वह रात बीतने पर जब प्रातः काल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधन ने पितामह विष्ण से पूछा दादाजी पांडुनंदन युधिष्ठिर की जो यह असंख्य पैदल हाथी घोड़े और महारथियों से पूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार हो रही है इसे आप कितने दिनों में नष्ट कर सकते हैं तथा आचार्य द्रोण कृप कर्ण और अस्वस्थाओं को इसका नाश करने में कितना समय लगेगा मुझे बहुत दिनों से यह बात जानने की इच्छा है कृपया बतलाइए भीम भीष्म ने कहा राजन तुम जो शत्रुओं के बल, बलाबल के विषय में पूछ रहे हो सो उचित ही है युद्ध में मेरा जो अधिक से अधिक पराक्रम शस्त्र बल और भुजाओं का सामर्थ्य है वह सुनो धर्म युद्ध के लिए ऐसा निश्चय है सरल योद्धा के साथ सरलता पूर्वक और माया युद्ध करने वाले के साथ माया पूर्वक युद्ध करना चाहिए इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पांडव सेना के दस हजार योद्धा और एक हजार रथियों का संहार कर सकता हूं। अतः यदि मैं अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करूं, तो एक महीने में समस्त पांडव सेना का संहार हो सकता है द्रोणाचार्य ने कहा राजन मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो भी जी के समान मैं भी एक महीने में ही अपने शस्त्र अग्नि से पांडव सेना को भस्म कर सकता हूँ मेरी बड़ी से बड़ी शक्ति इतनी है कृपाचार्य ने दो महीने में और अश्वस्थां ने दस दिन में संपूर्ण पांडव का संहार करने की अपनी शक्ति बताई किंतु कर्ण ने कहा मैं पांच दिन में ही सारी सेना का प्रभाया कर दूंगा क्योंकि यह बात सुनकर भीष्मी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा राधापुत्र जब तक रणभूमि में मेरे तेरे सामने के सहित अर्जुन रथ में बैठकर नहीं आता तभी तक तू इस प्रकार अभिमान में भरा हुआ है उसका सामना होने पर क्या तू इस प्रकार मनमाना भक्वाद कर सकेगा जब कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने भाइयों को बुलाकर कहा भाइयों आज कौरवों की सेना में मेरे जो गुप्तचर हैं उन्होंने वहां का सवेरे का ही समाचार भेजा है दुर्योधन ने भीष्मी से पूछा था कि आप पांडवों की सेना का कितने दिनों में संहार कर सकते हैं इस पर उन्होंने कहा एक महीने में द्रोणाचार्य ने भी उतने ही समय में नाश करने की अपनी शक्ति बताई कृपाचार्य ने अपने लिए इससे दूना समय बताया अश्वस्थ ने कहा मैं दस दिन में यह काम कर सकता हूँ तथा जब कर्ण से पूछा गया तो उसने पांच दिन में सारी सेना का संहार कर सकने की बात कही अतः अर्जुन अब मैं भी इस विषय में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं तुम कितने समय में सब शत्रुओं का संहार कर सकते हो युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा मेरा तो ऐसा विचार है कि श्री कृष्ण की सहायता से मैं अकेला ही केवल एक रथ पर चढ़कर रणभूमि देवताओं के सहित तीनों लोग और भूत भविष्य वर्तमान सभी जीवों का प्रलय कर सकता हूँ पहले किरात वेजधारी भगवान शंकर के साथ युद्ध होते समय उन्होंने मुझे जो अत्यंत प्रचंड पाशपातास्त्र दिया था वह मेरी ही पास है भगवान शंकर प्रलय काल में संपूर्ण जीवों का संहार करने के लिए इसी अस्त्र का प्रयोग करते हैं इसे मेरे सिवा न तो भीष्म जानते हैं और न द्रोण कृप या स्वस्थ इसका ज्ञान है फिर कर्ण की तो बात ही क्या है तथापि इन दिव्यास्त्रों से संग्राम भूमि में मनुष्यों को मारना उचित नहीं है हम तो सीधे सीधे युद्ध से ही शत्रुओं को जीत लेंगे इसी प्रकार आपके सहायक ये वीर भी पुरुषों से सिंह के समान है ये सभी दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता ये रणांगण में देवताओं की सेना का भी संहार कर सकते हैं शिखंडी युवधान धृष्ट भीम से नकुल सहदेव युधामु उत्तमौजा विराट द्रुपद शंख घटोत्क उसका पुत्र अंजन परवा अभिमन्यु और द्रौपदी के पांच पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोगों को नष्ट करने में समर्थ हैं इसमें संदेह नहीं कि यदि आप क्रोधपूर्वक किसी की ओर देख भी देंगे तो वह तत्काल नष्ट हो जाएगा